कल हम आदित्य निश्चल मैं जीवात्मा आकाश की भांति कल्पना से परे अर्थात ऊपर हूँ सूर्य के सदृश अन्य सुनहले आकर्षक पदार्थों से पृथक हूँ पर्वत की तरह सतत स्थिर रहता हूँ तथा समुद्र की तरह अपार हूँ नारायणोह हम नरकांतकोम हम पुरुषोहमीश हम अखंड बोधोह अशेष साक्षी निरेश्वरोम निरहम च निर्म मैं ही नारायण हूँ नरकांत नरकासुर का वध करने वाले तक पुरातास का वध करने वाले पुरुष तथा ईश्वर भी मैं ही हूँ मैं ही अखंड बोध स्वरूप समस्त प्राणियों का साक्षी ईश्वर रहित मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं अहंकार रहित तथा ममता रहित हूँ तद्यासन प्राणापाण्यत त्लोकाभवती विष्णापान ओर मध्य पाणी आस्था संशये सन्दस्य सन कै जिहवाम यव अप्राण एवं अपान के अभ्यास के विषय में वर्णन करते हैं विषण तथा गुदा के बीच में दोनों हाथों को रखें दांतों से जिह्वा को सने सने दबाते हुए एक जौ के बराबर बाहर निकालें। मास मात्रां तथा दृष्टिम स्रोत्रे स्थाप्य तथा भुवि श्रवणे नासिके के गंधा यत मास मात्र उड़द के बराबर लक्ष्य को अनुसंधान करके दृष्टि को श्रोत्र और पृथ्वी पर स्थित करें जिससे श्रवण शब्द और नासिका में गंध न स्थापित हो सके आगे के मंत्र का क्रम बीस इक्कीस बाईस में सभी तन्मात्राओं को रुद्ध करके हृदय के तप से उत्पन्न नाद के माध्यम से आत्म चेतना को ब्राह्मी चेतना के साथ संयुक्त करने की साधना का संकेत है उसके लिए देहस्थ सभी तन्मात्राओं को संयमित करने की स्वानुभूत प्रक्रिया का संकेत ऋषि ने मंत्र क्रमांक अठारह उन्नीस में किया है इसमें स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं का संयोग है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पाँचों तन्मात्राओं को बाहरी संवेदना से असंबद्ध करके ही अंत अनुभूति में उतरा जा सकता है ध्यान में नेत्र बंद करने से अग्नि की तन्मात्रा रूप के बाह्य संकेतबद्ध हो जाते हैं मंत्र 18 के अनुसार संयम धारणा ध्यान समाधि से स्पर्श एवं रस की तन्मात्राएं अंतरमुखी होती हैं मंत्र 19 में पृथ्वी और श्रोत्र पर दृष्टि स्थिर करने के लिए उड़द के बराबर लक्ष्य का अनुसंधान करने को कहा गया है वह बिंदु कहीं नासिका मूल और कर्ण मूलों के मध्य मस्तिष्क में ही हो सकता है जहां गंध और शब्द का अनुभव करने वाले संवेदन कोष शैशिंग सेल स्थित हो वहाँ अंतदृष्टि ध्यान केंद्रित करने से नासिका रंध्रों में प्रवेश करने वाली गंध तथा कर्ण कर्ण रंध्रों से प्रवेश करने वाली शब्द अंत क्षेत्र की तनमात्राओं में स्थापित नहीं हो सकते इस प्रकार बहिर्जगत से सभी तन्मात्राओं को असंबद्ध करके ही अंतस्थिति ब्राह्मी चेतना की प्रभावी अनुभूति संभव होती है अथ सव पदम जत्र तद्र ब्रह्म तत्परम तद्यासे न लभ्येत पूर्वजन्माजितात्मना जो ब्रह्म का चिंतन करता है वही स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है तथा वही शिव है उस अविनाशी ब्रह्म को पूर्वजन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता है सम्भूत वायु संस्रावृद्य ऊर्धम प्रपद्यते देहा मूर्धान वायु के नाद का प्रकट होना ही हृदय का तप कहा जाता है वह शरीर को भेद कर ऊर्ध की ओर गमन करता हुआ मूर्धा को प्राप्त कर लेता है सामान्य जीवन में पृथ्वी तत्व के संचरण से गंध उत्पन्न होती है गंध की अनुभूति से जल रस सक्रिय होकर स्वाद को उत्तेजित करता है रस की उत्तेजना से अग्नि जटलाग्नि में तीव्रता लाती है अग्नि की तीव्रता से शरीरस्थ वायु प्राण की संचरण प्रक्रिया तीव्र होती है प्राण की गतिशीलता से विविध सांसारिक सुखों भोगों की क्षमता का विकास होता है योगस्थ स्थिति में तन्मात्राओं को रुद्ध करके बाह्य सुखानुभूति परक उनकी सक्रियता को घटाकर अंत आनंद की ओर उन्हें उन्मुख किया जाता है ऐसी स्थिति शरीरस्थ वायु प्राण के गतिशील होने पर अक्षर अनाहत नाद की अनुभूति होती है यह नाद मूर्धा स्थित सहस्त्रार्थ एवं ब्रह्मरन्द्र को सक्रिय करके परम गति का मार्ग खोलने में समर्थ होता है स्वदेह से तो मूर्थान यह भूयस्ते न निवर्तनते परावर विधोजना अपने इस शरीर में मूर्धा को प्राप्त कर लेना ही परम गति कहा गया है जो मनुष्य इस गति को प्राप्त कर लेते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं न साक्षण साक्ष धर्मा संस्पृसंतिलक्षण अविकार मुदासी गृहधर्मा प्रदीपवत विकार रहित और उदासीन भाव युक्त साक्षी को साक्ष्य धर्म वैसी स्पर्श नहीं कर सकता जिस प्रकार गृह धर्म प्रज्वलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता दीपक के प्रकाश में ही गृह घर में रहने वाला अपने विभिन्न धर्म कर्तव्यों को संपन्न करता है लेकिन दीपक उन सब से अप्रभावित रहता है उसी प्रकार योगी की चेतना उसकी काया द्वारा विविध कर्म किए जाने की स्थिति तो पैदा करती है लेकिन स्वयं उसे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 महाज्ञानी जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं न साक्षण साक्ष संतिलक्षण अविकार उदासी गृहधर्मा प्रदीपवत विकार रहित और उदासीन भाव युक्त साक्षी को साक्ष्य धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता जिस प्रकार गृहधर्म प्रज्वलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता दीपक के प्रकाश में ही गृह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 यह जड़ात्मक शरीर चाहे जल राशि में पड़ा रहे अथवा स्थल अर्थात जल से रहित भूमि पर पड़ा रहे मैं जीवात्मा जो स्वयं चैतन्य रूप हूँ इस कारण से उसमें लिप्त नहीं हो सकता जैसे घड़े के कारण घटाकाश में किसी भी तरह की विकृति नहीं आने पाती निष्क्रियोस्म विकारोस्म्मी निष्कलोम निराकृति निर्विपोस् निरालंबोस्म निर्दय सर्वात्मक सर्वम सर्वातीहम तो अद्वय केवलाखंडबोधोहम स्वानंदोहम निरंतर मैं तो निष्क्रियरितकल आकृतिरहित निरालंब अद्वैत सर्वात्मा सर्वातीत एवंरहित मैं केवल अखंड बोधस्वरूप हूँ तथा निरंतर स्वयं आनंदमय हूँ सर्वतः पश्यन् मनम स्वयं दो निर्विकलो भवाम्य हम मैं स्वयं को ही सतत देखता हूँ स्वयं को ही अद्वैत रूप में मानता हुआ स्वयं के आनंद का उपभोग करता हुआ मैं स्वयं ही निर्विकल्प रूप हूँ यथेच्छया गंतिपन दिश्वन छयाथेक्षयावसे विद्वान आत्माषत सतत चला हुआ रुका हुआ बैठा हुआ सोता हुआ या कुछ भी करता हुआ वह विद्वान मुनि रूप आत्मा अपने में ही संतुष्ट हुआ अपने इच्छानुसार जीवन यापन करे ऐसे ही यह उपनिषद है